ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए हमारे साथ पूना से विशेष मेहमान राजेंद्र रघुनाथ उतुरकर हमारे साथ हैं और भारतीय विद्यापीठ जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और यहाँ ब्रह्म कुमारी ग्लोबल सबमीट में आकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं लग रहा है उन्हें कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूं जिसके बारे में कल्पना करना मेरे लिए मुश्किल था लेकिन आज इस चीज़ को देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही तो वही खुशी आप तक पहुंचने वाली है अगली आवाज़ आप सुनेंगे राजेंद्र रघुनाथ जी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति ओम शांति मैं जब परसों यहाँ आया तो मेरे मन में कुछ ऐसा था कि कैसे होगा क्या होगा <laughs> पहली बार माउंट आबू में आया हूँ राजा प्रीता ब्रह्म से मेरा ताल्लुक रहा है पिछले कुछ सालों से जी, जी, जी। हमारे कॉलेज में सभी बहनें आती है और हम हमारे बच्चों के लिए उनका सेशंस uh, रखते हैं फॉर दी लाइफ स्किल्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सॉन्ग तब से मेरे को यह लग रहा था कि दिस पीपल हैव समिंग डिफरेंट इन दैम <laughs> which I should grab onto it. और fortunately, इस साल हमारे सचिन भाई की वजह से हम यहाँ आ सके hmm. इस समिट uh, में दिस इज फॉर द डिवाइन विजडम फॉर New era. इरा <laughs> is very important for the young generation also, which I think. तो पहली बात तो यह है कि जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ का सब वातावरण देख के यहाँ के vibrations को feel किया बिल्कुल <laughs> uh, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन एनी अदर एरिया आई हैड नॉट एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशं वीच आर वेरी प्योर ऐसे वाइब्रेशन्स मिलना भी बहुत डिफिकल्ट uh, है यहाँ का क्लिनलीनेस यहाँ का मैनेजमेंट जैसे कि मैंने uh, पहले भी कहा था कि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ तो मेरे को एक घमंड था hmm. कि मेरे hmm. साथ सौ लोग काम करते हैं मैं उनका मैनेजमेंट करता हूँ <laughs> यहाँ के वो घमंड सब चूर चूर हो गया <laughs> यहाँ पे मैंने जब देखा कि दस बारह हज़ार लोग है यहाँ पे एक किचन ऐसा है जहाँ पर चालीस हज़ार लोगों का खाना बन सकता है एंड एवरीथिंग इज़ डन विथ रिस्पांसिबिलिटी विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिन कि हम तो ऐसे लोग क्रिएट uh, कर रहे हैं जो अथॉरिटेटिव तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है hmm. हमको ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे जो निर्णय लेंगे hmm. और उस निर्णय पे अमल करेंगे और okay. जैसे ही okay. मतलब मुझे फिलोसफी uh, अभी अभी मालूम हो रही है ब्रह्मा कुमार की बट दैट इज़ प्योर एंड दैट इज़ वेरी गुड एंड इट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन इट इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड विच आई कैन डेफिनेटली से आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द थाट्स यसटे ऑल्सो वी हैड अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू द वर्ल्ड फेमस ओरेटर शिवानी दीदी की वॉट शी सेड वॉज वंडरफुल कि आप लोगों से अच्छा बर्ताव करो ऐटोमेटिकली यू गेट रिलेशन्स गुड रिलेशन्स एक्सलेंट रिलेशन्स विच हेज़ बिकम अ प्रॉब्लम नाउ अडेज इन द वर्ल्ड आई वेन वी फेस द स्टूडेंट्स ऑल्सो वी फाइंड दैट देर इज़ सम गैप बिटवीन टीचिंग कम्युनिटी एंड द स्टूडेंट कम्युनिटी मे बी बिकॉज ऑफ सम फ्यूल रीजन्स लेकिन अगर हम इन सब बातों पर अमल करेंगे जैसा कि उन्होंने बताया कि यू शुड आर ए वाइट सर्कल ऑन द ब्लैक सर्कल्स वी ऑलरेडी मेड सो एवरी थिंग विल चेंज एवरी आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ विल चेंज एंड यू कैन लीड अ ब्यूटीफुल लाइफ यू कैन लीड ए सक्सेसफुल लाइफ यू कैन लीड अ हैप्पी लाइफ जैसा सभी को चाहिए और ये जो है सभी कि मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा <laughs> मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ यह सब ने समझना चाहिए ऐसे मेरे को लगता है क्योंकि आजकल वी वी कंसीडर ओनली आवर बॉडीली थिंग्स सही मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है मेरा हेयर स्टाइल कैसा है मैं ब्रांडेड कपड़े यूज़ करता हूँ कि नहीं इससे परे भी चीज़ें होती है वो यहाँ आके मैंने समझी और मैं इसके ऊपर अमल करना चाहता हूँ सो देट टाइकन how at least that also shivani did did said yesterday <laughs> that uh, whenever you leave you should have you should say that i am ready to leave that you mm -hmm. want i also am at that whenever it comes it is going to come mm -hmm. everybody mm -hmm. is mortal in the world bilkul mm -hmm. so jab bhi jaane ka usar aayega tabhi ye hona chahiye ki mujhe kuch nahi kehna hai kisi se bhi nahi kehna hai kisi se bhi kuch nahi karna hai i am ready to leave that is the philosophy which i think that i should take from here mm -hmm. and which i should implement on और इसके लिए जितने टाइम में इस सारे फिलोसॉफी के साथ गुजारूँ मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी जीवन शैली इससे मैं कर सकता हूँ और इससे बहुत अच्छा लाभ होगा ना कि सिर्फ मेरा मेरे परिवार वालों का भी मेरे साथ में जो काम कर रहे उनका भी क्योंकि ये सब प्रिंसिपल जो है वो बहुत अच्छे हैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करो कहने में तो बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत डिफिकल्ट है हम बहुत सारे इगोइस्टिक होते हैं हमारा खुद का अहम बहुत बड़ा होता है तो जो कल से और परसों से सब वक्ता बोल रहे हैं कि आपका अहंकार छोड़ो नहीं। मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो करना चाहिए वो होना चाहिए बिल्कुल दैट इज़ व्हाट आई फील चलिए आ, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया राजेंद्र रघुनाथ सर और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रहा होगा मुझे भी माउंट आबू एक बार जाना चाहिए जो रघुनाथ सर ने एंजॉय किया है इस चीज़ को जी जी बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो डेफिनेटली लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए सही बात इस सब वातावरण में रहना चाहिए कि प्योर फीलिंग कैसा होता है वो डेफिनेटली यहाँ आकर ही मिलेगा बिल्कुल वो आजकल तो मेट्रो सिटीज में ऐसा हो रहा है कि एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट हिज एंड होम हिज और हर ब्रेड एंड बटर वी आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स एंड दैट इज अ प्रॉब्लम तो यहाँ पे आके ही वो सब मिट सकता है मुझे अभी लग रहा है कि uh, राजेंद्र रघुनाथ सर जो है टर्न्स इनटू विवेकानंद नो नो टर्नस इन टू स्वामी विवेकानंदरिटी लेकिन शुरुआत उनकी भी कहीं ना कहीं इसी तरह की बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि मुझे आपको सुनने के बाद वो रामकृष्ण परमान सै एन विवेकानंद जो नरेंद्र थे उनके विद्यार्थी थे, जी, थे। जी। उनको प्रश्न पूछ पूछ के परेशान करते थे और एक दिन रामकृष्ण परमान ने बोला तुम कुछ पूछो मत इधर बैठो और उनके सर पे खाली आहात रख के चले गए एंड दैट वाज द चीज ट्रांसफॉर्मेशन मेड नरेंद्र विवेकानंद तो वही है जी। है कि कि एक एक मीडिया लगता है हमको, एक जरिया लगता हमको जरिया हमारा जब आत्मिक उन्नति होना शुरू हो जाता है हमें जब मनुष्य से हम देवत्व की ओर बढ़ते हैं तो एक मीडिया काम करता है वो भले ब्रह्मकुमारी संस्थान हो या गुरु का आशीर्वाद हो या ऊपर वाले की कृपा हो तो वो कृपा जैसी हो जाता है इट इज़ नथिंग बहुत समय से आप सोच रहे होंगे आना आना है लेकिन योग अभी आया दो जी, जी, जी, में तो ये आपका भी टाइम है कि अभी स्परिचुअलिटी को टच करना या उसका साक्षात्कार करना इन दिस इज़ नथिंग कल शिवानी बहन को सुनना और आपको वो एहसास होना ये साक्षात्कार है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम है बस इसे याद रख के आपको आगे बढ़ना है जी ये इम्पोर्टेंट है जी. और फिर हम अपने जीवन में अपने देवित का जो शक्तियां हैं हमारे अंदर जो आत्मा के अंदर गुण है उसे हम लोग अचीव कर सकते हैं जब हम लोग होमवर्क करना शुरू, शुरू करेंगे अपने ऊपर काम करना शुरू, शुरू करेंगे हम पहले सोचते थे कि दूसरे के ऊपर काम करना है बच्चों को बताना है टीचर्स को बताना है स्टाफ को बताना है कभी हमने अपने आप को कुछ बताने की कोशिश नहीं की नहीं तो यहाँ वही सिखाया जाता है कि आप अपने आप को बताओ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं बिल्कुल सही तो यहाँ से जो है आत्मदर्शन जिसको कह सकते हैं फिलोसफी यहाँ शुरू हो जाती है और फिर अपने एक स्टेटस को आप प्राप्त कर लेते हो तो लोगों को लगता है यार रघुनाथ सर कुछ और है अभी समथिंग डिफरेंट उनसे बात करके अच्छा लगने लगा ऐसे लगता है <laughs> जी बिल्कुल तो वो आ जाए एहसास तो होता है वो कायम रहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल वही मेरी है। इच्छा है कि मैं ये कर सकूं बिलकुल बिल्कुल है, नहीं है नहीं, करते तो हो जाएगा। yes, वो भी बिल्कुल सही तो जैसे संगीत के क्षेत्र में कहते कि रियाज होना चाहिए जैसे अभ्यास होना चाहिए वो अभ्यास करते जाओ करते जाओ हाँ। तो शायद एक दिन सफलता मिल सकती है, है। वही हम तो चाहते हैं राजेंद्र रघुनाथ सर को सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा एक स्पिरिचुअल एंचांटिंग हो रही है एक जो है रू हो रही है यहाँ पर और मुझे लगता है कि वो रू कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल आकर्षित करेंगे तो आइए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो राजेंद्र सर मैं चाहूँगा कि कौन सा गीत आपके दिल में अभी आपको लगता है कि ये गीत सुनना है मुझे <laughs> ए, मेरे वतन के लोगों क्या बात बिल्कुल बिल्कुल चलिए ये प्यारा सा देशभक्ति वाला गीत राजेंद्र रघुनाथ सर ने याद किया है अब इस गीत को सुनते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी उसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधु वन सुनते रहो मुस्कराते रहो वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ कुरबा तू तु ही मेरे है तू और कभी नन्ही से बेटी बन याद आता है तू जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी करो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति वाला गीत सुना अपने और कहीं न कहीं ये गाना ये गीत याद आना भी एक समर्पण भाव को दर्शाता है देश के प्रति हो या आप अपनी आत्मा के प्रति हो या आप परमात्मा के कार्य के प्रति हो जब समर्पित हो जाते हो तो फिर आपके सारे गम दूर हो जाते हैं आप एक मैसेंजर बन के लोगों के बीच में रहते हो और आपने जो पाया है उसी चीज़ को शेयर करते हो तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आप सभी को राजेंद्र रघुनाथ सर से जोड़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपका हॉबीज़ क्या क्या है आपकी आदतें क्या क्या है खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं <laughs> <laughs> मैं पढ़ना पसंद करता हूँ किताबों में ज़्यादा रुचि रखता हूँ और ख़ास करके मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लेखक भी हुआ हो गए हैं हो गए बिल्कुल जैसे पूल देश का नाम जी आपने जी सुना जी जी होगा बिल्कुल, बिल्कुल। रंजीत देसाई जी का नाम आपने सुना होगा इन सब के बुक्स पढ़ता हूँ महाराष्ट्र इज स्टेट ऑफ तो फोर्ट्स बिल्कुल बिल्कुल किले जो हमारे शिवाजी महाराज ने बनवाए हैं वहाँ पे जाता हूँ लास्ट 20 इयर्स आई हैव Explode and uh, at least hundred <laughs> uh, They give you the feeling. एक्सप्लोर्ड एटलीस्ट हंड्रेड फोर्ट्स में आपको एक बात बता सकता हूँ की हमारे पुणे के पास किला है वहाँ पे शंकर भगवान का एक मंदिर है केदारेश्वर कर वहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा की सचमुच आप स्वर्ग में आए हो इतना इतनी अच्छी जगह है तो वो करता हूँ कभी कभी नाटक में काम करता हूँ सेमी प्रोफेशनल लेवल लेकिन <laughs> बिल्कल, करता हूँ एक हमारे पीएल एल साहब थे बहुत अच्छे ऑथर थे आ, आ, उनके उनकी कथाएं कथा कथन करता हूँ कभी कभी तो ऐसे करता हूँ रोटरी के लिए काम <laughs> करता हूँ <laughs> अभी आई है प्रजापिता ब्रह्म कुमार इज ऑल्सो विच आई वांट टू कंटिन्यू दैट शुड बी माय प्राइमरी हॉबी दैट इज वॉट आई थिंक वो होना चाहिए और हमारी भी इच्छा है कि आप इस चीज को प्राइमरी स्टेज पे हमेशा रखें जब भी आपको अगर कुछ करना हो तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर कुछ एक्टिविटीज करें करेंट चेंज कुछ करना नहीं बस उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है जो नाटक आप कर रहे थे वहां पर जो उन्होंने लेखक ने जो स्टोरी लिखी है उस स्टोरी में हमारा जीवन का एक दर्शन भी होता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है दो ही चीजें बताई जाती है किसी भी फिल्म को देखिए वहाँ जीवन दर्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है ना एक आदमी बुरा है और उसको अच्छे आदमी संगत मिल जाता अच्छा बन जाता ये, है ये। तो यही स्टोरी घुमा फिरा के हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेजेंट करते हैं और वही चीजें कि आज का हमारा जो लाइफ है जहाँ पर स्ट्रेस है परेशानी है दुख है अशांति है ब्रह्मा कुमारी से क्या कर रहे हैं कि भाई ये आज का प्रदर्शन है ये आपका दर्शन है अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन सुख शांति प्रेम से कौन नहीं करना चाहेगा सब करना चाहेंगे तो उसके लिए माध्यम क्या है ये परमात्मा का सिखाया हुआ राजयोग है तो सिंपल फंडा है उसको समझ के हमें बताना है लोगों को और उसे फॉलो हमें करना है ताकि लोग उसे आ, बिलीव कर सके विश्वास कर सके अगर हम बताएंगे करेंगे नहीं तो गड़ तो वो चीज़ें हैं कि हमें अपने अंदर जितना ज़्यादा हम लोग आज जो है नॉलेज बहुत हैं टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि आपके मोबाइल में सारी नॉलेज आपको मिल जाती है। बस कमी किसकी है तो वो है अप्लाइड साइंस की yes. धारणा मूर्त बनने की कमी है और वो हमें करना है yes. बार बार हमें याद दिलाना है कि मैं जो ज्ञान सुन रहा हूँ सुना रहा हूँ वो मेरे लाइफ में उसका मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्या yes. वो आत्मीयता से मैं पूरे विश्वास के साथ उसको मैं इम्प्लीमेंट में ला रहा हूँ क्या क्या रोज़ मैंने रियाज़ किया थोड़ा प्रैक्टिस किया क्या अपने आप से पूछने की ज़रूरत है और वो जब आप करते जाएंगे तो फिर बस मास्टर भी साफ़ ही बचेंगे <laughs> तो राजेंद्र सर मैं चाहूँगा कि जाते जाते रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं देश विदेश के सभी लोग सुनेंगे और सुनते भी रहेंगे तो मैं चाहूँगा कि उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे मैसेज के तौर पर मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान का काम बहुत ही अच्छा है और वो बहुत बड़े सारे जग में इसका प्रसार हो अभी तो 140 देशों में है ही जी जो सादगी है प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के सभी भाइयों बहनों में उन्हें आत्मसात करना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि एक बावर्ची करके पिक्चर थी उसमें राजेश खन्ना जी का एक डायलॉग था कि इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल ये सब हम लोग अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से ये दुनिया बहुत सुहानी होगी जिसमें रहना सबके लिए बहुत अच्छा होगा सुखकर होगा और उसका एक ही माध्यम है मेरे ख्याल से अभी विच इज़ प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो प्रिंसिपल्स वो एडॉप्ट कर रहे हैं जो लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब ने उनको सीखना चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए धन्यवाद जी जी शुक्रिया राजेंद्र रघुनाथ सर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया और जिस तरह से आज के समय के लिए वो बहुत ही प्रासंगिक है जो डायलॉग आपने याद किया कि जीवन में खुश रहना बहुत आसान है लेकिन आसान रहना बड़ा मुश्किल हो गया आज के समय में तो इसीलिए हमें भी याद रखना चाहिए कि हमें सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये हमारी फ़िलोसफी रही है और उस फिलोसफी को अपनाना बहुत मुश्किल नहीं है बस हमें याद आ जाए जी बिल्कुल हम लोग घड़ी घड़ी भूल जा रहे हैं और परमात्मा भी हमें वही बता रहे कि भाई आप एक चेतन शक्ति आत्मा हो अजर अमर अविनाशी हो उस इनिविजुअल शक्ति आपके अंदर जो है निहित है उसको याद करो और अपने आप को जानो जी बस जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं तो फिर सारे सारे ही चीज़ें आसान हो जाती हैं फिर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अपने आप होने लग हो जाए है। तो ये चीज़ें हैं जो ब्रह्मा कुमारी इसके फ़िलासफ़ी को सर ने भी याद किया और मुझे लगता है कि आप सभी को भी आज उस फ़िलासफ़ी को सुनकर और राजेंद्र सर के एक्सपीरियंस को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि इस खुशी को बना के रखें और फिर से एक बार राजेंद्र सर को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उनके नए न्यू बिगनिंग न्यू लाइफ के लिए बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुभकामनाएँ और दिन दोगुनी रात चौगनी वो तरक्की करें शिशुभाषा के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें इन शुभ के साथ सलाम नमस्ते खमा गणीशा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया क्रिया मैं देखी है रात कठिनाई में जिसने बड़ा संयम और नियम का पालन जो किया देशवासियों का शुक्रिया shukriya shukriya o allah tera shukriya